बेदानो धरते जगंति बहते भूगोल मुद्बिभ्रते दैत्यं बलि क्षयते कुर्वते पौलस्त यते हलि कलयते काुण्यमा तन बते दशा कृति कृते कृष्ण तोभ्य नमः नमः कमलना Namah kamal ma linay. Namah kamal pada ye. Namaste. कमल यो ब्रम्माण विदधा पूर्व यो वै वेद प्रयणोति तस्म तग्वेम्हत्मु प्रकाश मुमुक्षुरभ शरण प्रपदे सदघन चिदघन आनंद घन वृंदावन चंद्र श्रीकृष्ण चंद्र चरणार मकरंद मिलिंद महानुभाव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 सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों का समाधान किया जा रहा है कोई पूछ सकता है क्यों कोई भी कार्य किसी कारण से हुआ करता है कारणेन बिना कार्यम न कदाचन विद्यते वेद कह रहा है योग सुखोपनिषद एक सैतीस विभूति नारायणोपनिषद में भी आठवें अध्याय का पहला मंत्र है कारणे न बिना कार्यम नो देती बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता आप यहां क्यों आए हैं कारण है यहां से कहीं जाएंगे क्यों कारण है अरे आंख बंद किया क्यों कारण है सांस लिया क्यों कारण है सर्वत्र कारण से कार्य होता है हाँ ठीक प्रश्न है हमको क्या आवश्यकता पड़ गई मैं कौन मेरा कौन इन दो प्रश्नों के हल करने की हाँ इसका दो उत्तर है हमारे यहाँ के जितने भी सिद्धांत हैं संपूर्ण विश्व में वे दो वाक्यों में बोले जा सकते हैं क्या वास्तविक दुख निवृत्ति के लिए अथवा वास्तविक सुख प्राप्ति के लिए हम सब दुखी हैं इसके विपरीत सुख चाहते हैं हम सब अशांत हैं इसके विपरीत शांति चाहते हैं हम सब मरणशील हैं इसके अतिरिक्त अमरत्व चाहते हैं हम सब अल्पज्ञ हैं इसके अतिरिक्त पूर्ण ज्ञानी बनना चाहते हैं अर्थात हम सर्वथा अपूर्ण हैं, पूर्ण बनना चाहते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में इसलिए इन दोनों प्रश्नों को हल करना आवश्यक है तदर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण आज से भी समझाया गया मैं कौन हूं लेकिन ये मैं नाम का तत्व ऐसा तत्व है जो प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से बोधगम्य नहीं कराया जा सकता अत शब्द प्रमाण का अवलंब लिया गया शब्द प्रमाण में श्रुति प्रस्थान स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान तीन प्रस्थान होते हैं अर्थात एक विनिर्गत वाणी वेद और एक स्मृत शास्त्र गीता आदि इन सब प्रमाणों के द्वारा मैं तत्व पर विचार किया गया संक्षेप में आपको बताया गया एक कोई ब्रह्म है और एक कोई माया भी है मेरे अतिरिक्त दो हैं इन्हीं दोनों में कोई मेरा है या तो ब्रह्म मेरा होगा या तो माया मेरी होगी तो वेदों के द्वारा बहुत विस्तार से आपको बताया गया कि ये मैं नाम का तत्व उस ब्रह्म की शक्ति है और वो माया नाम की शक्ति भी शक्ति है ब्रह्म की और इसीलिए हमको यानी जीव को भगवान का अंश भी कहते हैं वेदांत के द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया कि हम भगवान के अंश हैं हमारा स्वरूप सर्वव्यापकता का नहीं है सिद्धांत गलत और शरीर परिमाण भी हम नहीं हैं हम आणु हैं अत्यंत सूक्ष्म है जिसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता इतने सूक्ष्म हैं हम और हृदय में रहते हैं हम और वो ब्रह्म भी हृदय में है माया भी हृदय में है और इस संसार में भी यही तीन हैं। हम लोग हैं माया का ये पृथ्वी जल, तेज आदि है और भगवान सर्व व्यापक भी है हमारे भीतर भी हृदय में बैठे हैं।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 अर्थात पृथ्वी का आधार जल जल का तेज तेज का वायु वायु का आकाश आकाश का अहंकार अहंकार का महान महान का प्रकृति प्रकृति का आधार ब्रह्म और ब्रह्म का आधार कुछ नहीं वो बिचारा निराधार है देखो हमारे बाप होता है ना माँ बाप है हमारे हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप आखिरी बाप भगवान भगवान का बाप बिचारे का उसके बाप नहीं मां भी नहीं बिचारी न माता न पिता जस न भार्या न ना नात्मियो न ना परापी न देहो जन्म कर्मबालोके सदसन बाकेश्र योनिषु दस छियालीस अड़तीस उन्तालीस ऐसा ब्रह्म है जिसके हम अंश हैं वो हमारा अंशी है तो हम अत्यंत अणु हैं। ये जीव अति अणु हृदय में रहकर समस्त शरीर में चेतना देता रहता है स्वयं भी चैतन्य और जहां रहे उसको भी चैतन्य किए रहे वो गया तो माया बच गई मैंने शरीर बच गया वो गए और एक शरीर लेके गया उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं वो सदा साथ रहता है और एक वो भगवान जिसको आप कहते हैं ब्रह्म वो भी साथ जाता है यानी ये तीनों साथ साथ चलते हैं एक सेकंड को इन तीनों में कोई किसी से पृथक नहीं होता जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां हमारा अंशी भगवान भी जाएगा वेदों के द्वारा मैंने आपको बताया था भूलेंगे नहीं प्राग्ञे नात्मन हम कुत्ते बने गधे बने बिल्ली बने मच्छर बने नाली में गंदी नाली के कीड़े बने वहां भी भगवान साथ रहेगा साथ नहीं छोड़ेगा और शरीर भी साथ रहेगा और शरीर से जैसे हम इस समय प्यार कर रहे हैं ध्यान दो ऐसे ही साफ करते हैं आप हंसते हैं ना देख के तुयर जा रहा तुयर कह बच शकल है लेकिन सुअर के शरीर को दबाओ मारने के लिए चिल्लाएगा ए क्या कर रहे हो ये मेरा शरीर है बड़ा प्यारा है मैं छोड़ूंगा नहीं इस शरीर को एक मक्खी को दबाओ मच्छर को दबाओ वो कहेगा क्या कर रहे हो ये मेरा शरीर है भव एतस्मिन् जंतुर्वैभव एक तस्व योनिमुव्रजेत सलभते निर्वृत्ति नज्यते तीन तीस चार भागवत जिस जिस योनि में ये जीव जाता है जो भी शरीर पाता है वो उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है यानी प्रत्येक शरीर में एक सा प्यार है उसका नरकस्थोपि देहम भाई नप म्यू मर रहती नरकस्थ देह भी जहां इतना दुख भोगवाया जाता है उस शरीर को भी ये जीव छोड़ना नहीं चाहता ये देह की आसक्ति है यहीं से तो अज्ञान शुरू हुआ इसीलिए तो नरकस्ट देह भी प्रिय है जीव को तीन तीस पांच भागवत इसीलिए भगवान ने उद्धों को उनके प्रश्न का उत्तर दिया था सबसे बड़ा मूर्ख कौन है उन्होंने कहा मूर्खो देहाद्यम बुद्धि जो अपने को देह मानता है उससे बड़ा कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता क्योंकि सारा दुख इसी एक अज्ञान पर डिपेंड करता है हमने अपना स्वरूप भुला दिया हम उसके अंश हैं भगवान के हम उसके शक्ति हैं उनकी हम उनके दास हैं ये जो प्रमुख ज्ञान था इसको बुला दिया हम देह हैं तो हमारा पिता ये है हमारा ये है संसार सब बदल गया आप लोगों में जो गणित पढ़े हों वो जानते होंगे कि अगर पहला गणित गलत हो जाए तीन सतह इक्कीस की जगह तीन सतह बाईस लिख दे हम तो जितना आगे गणित करेंगे गलत हो जाएगा ये मेन गलती है अपने को देह मान लेना भयम द्वितीया भी दिशा तस्मृति ग्यारह दो सैतीस ये पहली गलती ये गलती एक दिन हुई ऐसा नहीं लेकिन सदा से ये गलती है हमने अपने को देह मान रखा है तो हम ब्रह्म की अंश है उनकी शक्ति है उनसे हमारा भेदा भेद संबंध है इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत विस्तार से बताया है कि कुछ मामले में ब्रह्म से हमसे अभेद है वो भी चेतन है हम भी चेतन है वो भी सनातन है हम भी सनातन है और अनेक बातों में बड़ा भेद है कुछ भोले भाले लोग कहते हैं कि भगवान केवल ज्ञान स्वरूप है और ये जीव भी केवल ज्ञान स्वरूप है आ, ज्ञान स्वरूप भी है ही नहीं विज्ञान मानंदम ब्रह्म वेद कह रहा है बृहदारण्य को उपनिषत महोपनिषत में भी दो नौ नौमंत्र है वो विज्ञान स्वरूप है सत्यं ज्ञान मनंतम ब्रह्म तैतरियो पनिषद एक वो ज्ञान स्वरूप है और हम भी ज्ञान स्वरूप हैं लेकिन हम ज्ञाता भी हैं विज्ञातार मरे केन बिजा बृहदारण्य को पनिषद चार पांच पंद्रह ज्ञोत वेदांत भी कह रहा है दो तीन उन्नीस अथ जो बेदेदम जिघ्राणी सा आत्मा आठ बारह पांच छानदोग्योपनिषद अथ जो बेदेदम दम सा आत्मा छानदोग्योपनिषद आठ बारह चार ये सही दृष्टा श्रोता घ्राता मंता रसयिता बोधा कर्ता विज्ञात्मा पुरुष सपरे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते प्रश्नोपनिषद चार नौ खाली ज्ञान स्वरूप नहीं है तथा ध्यातृत्व कर्तृत्व निजधर्मक पद्माण ज्ञान मात्रात्मको पद्म कह रहा है कर्ता शास्त्रा वा दो तीन तैंतीस वो जिस ब्रह्म के हम अंश हैं और सब कुछ वही हमारा है दिव्यो देव एको नारायणों माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गति सुबालोपनिषे चार गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम सब कुछ है वो हमारा 9 अठारह गीता ये महम प्रिय आत्मा सुत सखा गुरु सुहृदो दैव मिष्ट तीन पचीस अड़तीस कपिल ने कहा अपनी मां से वो हमारा सर्वस्व है और कैसा होता है जी ब्रह्म जिसके हम अंश हैं हर जब भीतना पढ़ा दिखता है तो उसके बारे में कुछ तो समझना चाहिए क्योंकि समझने से प्यार होगा उससे मिलने की इच्छा होगी तो ब्रह्म शब्द का अर्थ ही होता है बृहति इति तत्परम ब्रह्म बृहत्वात् बृंघत्वाच तद वेद पुराण दोनों एक बात कह रहे हैं जो बड़ा हो नंबर दो जो दूसरे को बड़ा करे बड़ा हो माने क्या होता है बड़ा तो सभी है, है एक एक तोलिया ले लो एक बड़ी तोलिया ले लो तो लोग कहेंगे अरे बड़ा बड़ी तोलिया लाना भाई बड़ी मारे क्या बड़ा तो अरे एक छोटी उंगली है ए बड़ी उंगली है देखो ए भी बड़ी कहलाती है तो बड़ा है ब्रह्म का क्या मतलब तो वेद ने कहा मैं बताऊं सत्य ज्ञान मनंतम ब्रह्म अनंतम अनंत ब्रह्म माने अनंत बड़ा अनंत माने अनलिमिटेड असीम जिससे बड़ा कुछ ना हो दूसरी भाषा में वेद कह रहा है न तत् समस्या व्यधिक चे छे आठ श्वेता चौतर उपनिषद न उसके बराबर कोई है उससे बड़ा कोई है जब बराबर ही नहीं है तो बड़ा होने का प्रश्न तो क्योंकि तीन ही तत्व है तो जीव तो अत्यंत तो अणु है बिचारा और उसी का अंश है और माया तो बिचारी जड़ है और जीव माया के सिवा कोई चीज नहीं कोई तत्व नहीं तो बराबर कौन होगा अब बड़े होने का तो प्रश्न ही नहीं, नहीं। साम्यतिशय त्रधीशा तीन दो इक्कीस भागवत निरस्त साम्यतिशय न राधसा दो चार चौदाह भागवत न व्याधिका कुरा तैतालीस गीता अर्थात उनके बराबर ही कोई नहीं है इतना बड़ा है और एक बात बताऊ हणोरणीय हाँ। श्वेता चतरोपनिषद तीन बीस जो सबसे छोटा होता है ना कौन जीव उससे भी छोटा है दो विरोधी बात कैसे <laughs> यही बात है वो ईश्वरी ब्रह्मण नो दो विरोधी गुण भगवान में नेचुरल हैं, सबसे छोटा बन जाता है और सबसे बड़ा भी क्यों अरे आवश्यकता है इसलिए क्या आवश्यकता है सबसे छोटा न बनेगा तो सबसे छोटे में व्याप्त कैसे होगा चीटी में हाथी कैसे समायेगी हम जीव हैं, हमारे अंदर वो व्याप्त है जा या आत्मनिष्ठ या त्याक्षरम शरीरम तो हमारे अंदर वो नित्य रहता है तो कैसे रहेगा जब सबसे छोटा न बनेगा तो और सबसे बड़ा न बनेगा तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का जब प्रलय होता है तो ये सारा विश्व समाएगा कैसे उसमें इसलिए अणोरणीयान महतो महीयान और कैसा है ब्रह्म जी और तो ब्रह्म में अनंत गुण है अनंत कोटि कृपालु अनंत कोटि कल्पतक अनंत कोटि रसना से अगर बोला करें तो बोला करो तुम्हारा दिमाग खराब है अंत नहीं होगा नान तम गुणान जगमु एक अठारह चौदह भागवत गुणात्मनते गुणान बिमा तुम कोई नहीं बता सकता कितने गुण हैं, कितनी संख्या के हैं कितने बड़े बड़े है दस चौदाह गुण अनता अनुक्रमशन सत बाल बुद्धि भोला बच्चा है जो कहता है मैं बताऊं एक जगह लिखा है चौसठ गुण होते हैं श्री कृष्ण के आप बड़े महारसिक रूप गोस्वामी वगैरह उन्होंने लिखा <laughs> ये तो तुम्हारे साधना के लिए लिख दिया है चौसठ गुण उनकी हर चीज अनंत है जैसे ब्रह्मांड ये भी अनंत देखो चंद्रमा देखते हा इससे 400 गुना बड़ा सूरज, और ऐसे सूरज से हजारों गुना बड़े अनंत सूरज एक आकाशगंगा में और अनंत आकाश गंगा एक ब्रह्मांड में और अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के अंडर में खोपड़ी फेल हो जाएगी उधर जाना मत बस एक शब्द बोल दिया करो उनकी हर चीज अनंत है अरे कभी कभी अवतार लेते हैं हों है? भी अनंत जन्म कर्मा विधानी संत मेघ सहस्रसा न शक्यन्ते संख्या तू मनंतवान्मया दस इक्यावन सहित भागवत असंख्य है मेरे जन्म मेरे कर्म मेरे गुण मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि आसंख्य को कौन लिमिट में बांधेगा अगर मैं बताना भी चाहूं तो बताता रहूंगा <laughs> एक राजा ने कहा कि भाई ऐसी कहानी सुनाओ जिसका अंत ना हो तो बड़े लोग परेशान और अगर किसी वो कहानी खत्म हो गई तो फिर उसको फांसी ही चढ़ा देंगे और अगर ऐसी कहानी है उसका अंत नहीं होता तो उसको हम अपना गुरु मान लेंगे तो बड़े बड़े पंडित परेशान हो गए कि हर चीज तो लिमिटेड है भागवत सुनाए तो खत्म हो जाएगी एक दिन गीता सुनाए तो खत्म हो जाएगी वेद सुनाए तो समाप्त होगा एक दिन एक 420 था पंडित का भेष बना के पहुंचा उनने कहा मैं सुनाऊंगा ने जानते हो फांसी हो जाएगी ए? तो कहा राजा साहब सुनिए सुनते रहिएगा हूँ हूं ऐसे बोलते रहिएगा एक, -एक वाक्य के बाद बोलो का एक बहुत बड़ा पेड़ था पीपल का उसके ऊपर हर पत्ते पर पक्षी बैठे थे हम इतने में बादल गरजा हम तो एक पक्षी उड़ा हम्म, फिर दूसरा पक्षी उड़ा हम्म फिर तीसरा पक्षी उड़ा आगे बोलो ना बोल तो रहा हूं राजा साहब जब तक सारे पक्षी न उड़ जाए तब तक आगे कहानी कैसे बढ़ेगी तो भगवान क्या बताएंगे अपने गुणों का अंत क्योंकि वो अंत है ही नहीं यज्त मनंतया वेद स्तुति कर रहा है भगवान से कह रहा है वेद 10 सतासी 41 महाराज और तो कौन बताएगा आपका अंत पाएगा आप भी नहीं बता सकते अपना अंत क्योंकि आप अनंत तो उनकी सब चीज अनंत है कोई चीज सीमित नहीं है ऐसे भगवान हैं उन भगवान में एक सबसे बड़ी शक्ति है जो सबके ऊपर है उसको महारानी कह दो सब रानियों के ऊपर एक महारानी होती है ना हाँ। उसका नाम स्वरूप शक्ति वो क्या करती है वही सब कुछ करती है कर्त मकर्त मन्नता कर समर्था है वो जो चाहे करे जो चाहे ना करे ये तो हम ही लोग कर सकते हैं लेकिन जो चाहे उल्टा करे ये हम नहीं कर सकते आख से सुने कान से देखे अच्छा? बिना आख के भी देखे अपाणिपादो जवनो गृहिता पश्चात चक्षु शाश्रुणो त्या, त्या करण बिनु पग चल सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म कराना ऐसा है वो तो उस स्वरूप शक्ति से वो निराकार भी बन जाता है साकार भी बन जाता है निर्गुण भी बन जाता है सगुण भी बन जाता है अनंत रूप धारण कर लेता है नहीं दिखता सर्व व्यापक भी है शरीर भी है ये मनुष्य का शरीर है उसका चौरासी लाख प्रकार के शरीर बनाए हैं उसमें उसको पसंद आया मनुष्य का शरीर नरा कृत्रिम परम ब्रह्म और नराकृति में भी सर्व व्यापक है ये कमाल देखो निराकार सर्व व्यापक हो ये तो बात समझ में आती है जैसे दूध में घी तिल में तेल तैलम तिलेश दिल में तेल होता है ना दिखाई नहीं पड़ता उसके कणकण में होता है का लकड़ी में आग उसके कणकण में है छीरे यथा घृतम दूध में घी गंदा पुष्पेशु फूल में सुगंधी उसके कण कण में है भूतेशु तथात्मा हम वासुदेवोपनिषद एक एक ऐसे ही मैं जीव में व्याप्त हूं अंदर ठीक है हमारे संसार में ऐसे हम व्याप्त तमाम चीजें हैं लेकिन मूर्तिमान ये जैसा आदमी होता है लंबा चौड़ा ऐसा भी है सर्वत्र व्यापक एकोपन जो बहुधा विभा गोपाल तापनी उपनिषद का उन्नीसवा मंत्र अरे शंकराचार्य ने मान लिया और सुनो यद्यपि साकारो तथई कदेश विभा अरे मनुष्य श्री कृष्ण यद्यपि आकार वाले हैं जैसे मनुष्य होता है और एक जगह दिखाई पड़ते हैं और जगह नहीं है जैसे मनुष्य एक आदमी सामने बैठा है अब वो पीछे देखो नहीं दिखाई पड़ेगा ऊपर नहीं है इधर नहीं है ऐसे ही श्री कृष्ण नहीं नहीं, नहीं। सर्वगता सर्वात्मा तथा सच्चिदानंद वो सर्वगत है एको देव सर्वभूते सुगूढ़ सर्वव्यापक सर्व है छह ग्यारह श्वेता चतुरोपनिषद अठारह गोपाल तापनीयोपनिषद ब्रह्मोपनिषद ने भी ये मंत्र है ऐसा है वो ब्रह्म उस ब्रह्म के तीन स्वरूप होते हैं प्रमुख भदंती तत्विदस तत्व यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेती परमात्मे भगवान शब्द थे भागवत एक दो ग्यारह भगवान के तीन स्वरूप भगवान तीन नहीं अरे दो स्वरूप तो आप लोगों के भी हैं एक निराकार जीव और एक साकार ये शरीर है ना एक मां के पेट वाले आप दिखाई नहीं पड़ रहा नहीं। फुला है न पेट फूला है इसलिए आइडिया होता है अंदर कोई लड़का है कैसा है कैसी नाक होगी उसकी है ये न मम्मी जाने न पापा जाने न कोई आदमी जाने और बाहर आ गया हा ये है आप ऐसे निराकार साकार तो भगवान के तीन स्वरूप में प्रमुख तो दो ही है द्वेवाव व ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन चारण उपनिषद दो तीन एक लेकिन भागवत ने तीन कह दिया उसके कार्य के अनुसार एक का नाम ब्रह्म निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म तो वेद भी कह रहा है और एक का नाम भगवान सगुण सविशेष साकार भगवान श्री कृष्ण ये दो तो तेद भी कह रहा है कृष्णो हवई परम दैवतम गोपाल ताप नियो का तीसरा मंत्र लेकिन एक और भी बता दिया वेद भे, ने परमात्मा तो परमात्मा और भगवान दोनों सगुण साकार हैं अंतर इतना है कि परमात्मा में सब शक्तियां प्रकट नहीं होती 99 परसेंट प्रकट होती है और भगवान श्री कृष्ण में सब शक्तियां प्रकट ब्रह्म में वन परसेंट वन परसेंट अपनी सत्ता की रक्षा अपने आनंदत्व की सच्चिदानंदत्व की रक्षा बस वो कुछ न करता है न उसका कोई रूप है न उसके कोई कोई गुण है न कोई लीला है न कोई कुछ नहीं वो ब्रह्म है और जिसम का रूप भी है और हाथ पैर आंख देखना सुनना बोलना सब वो परमात्मा है योगियों का और ज्ञानियों का ब्रह्म है और भक्तों का भगवान श्री कृष्ण है तो श्री कृष्ण के ये तीनों रूप हैं लेकिन अंतर क्रिया में है हम ब्रह्म से कहे कृपा करके हमारा उद्धार कर दो कोई जवाब नहीं रो रो के मर जाओ वो कुछ करते ही नहीं कृपा कहा से करेगा शंकराचार्य ने भी माना उदासीन स्तब्ध सता तुणा संग रही तो। भवास्ता परम भवीवन गति अकस्मादस्मा यदि नुरशे स्नेह तस्वीयामठस्पुनि अपने ब्रह्म से कह रहे हैं शंकराचार्य कि आप कुछ करते तो है ही नहीं उदासीन है आपके कान भी नहीं कि सुने करने की बात तो बहुत दूर की तो आपसे हम कुछ मांगे तो, तो, तो पागल आदमी है जैसे कोई पत्थर की मूर्ति से मांगे लेकिन एक काम तो करो नोट करो सब लोग यहीं पर शंकराचार्य को अगर ऐसे शंकराचार्य ना हो और कोई आदमी ऐसे बोले तो कहोगे ढीला एक तरफ बोलता है कि आप तो कुछ करते नहीं तो आपसे क्या कहें और फिर कहता है इतना तो कर दो कि हमारे हृदय में बैठ जाओ ये कैसे कर देंगे वो जब वो सुनते ही नहीं कुछ करते ही नहीं तो तुम्हारे हृदय में कैसे आ जाएंगे और फिर एक बात बताओ कि हजारों मंत्र और गीता भागवत हजार हजार जगह चिल्ला रहे हैं सबके हृदय में भगवान रहते हैं एको देवा सर्वभूते सु द्वासुपर्णा सऊजा सखाया समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से जुन तिष्ठति फिर आप क्या कह रहे हैं आजा <laughs> आजा अरे वो तो रहते ही है राक्षसों के भी आप तो भगवान के बाप है महापुरुष है महापुरुषों की बातें बड़ी विचित्र होती हैं, वो बुद्धि में नहीं आती है कि ब्रह्म कुछ नहीं करता इसलिए ब्रह्म की उपासना करने वाले को आत्मज्ञान होने के बाद श्री कृष्ण की भक्ति करके कृपा मांगनी पड़ती है तब माया जाती है और ब्रह्म ज्ञान होता है दो काम तब मोक्ष होता है तो श्री कृष्ण के तीन रूप हैं और अनंत रूप भी है वो मैंने बताई दिया आपको अरूपा रुरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे आठ तीन नौ भागवत एकोपि संजो बहुधा विभा बहुमूर्तियमूर्ति कम दस चालीस सात भागवत महाराष्ट्र में क्या हुआ था करोड़ों गोपियों के साथ एक एक श्री कृष्ण द्वारिका के विवाह में क्या हुआ था प्रत्येक स्त्री से विवाह एक समय में किया एक समय में सब से विवाह उतने रूप बना लिए अरे बनाना कहाँ है उनका तो प्राभव देह है सर्व व्यापक और श्री कृष्ण का धाम भी है हा जैसे हाँ आप लोगों का घर होता है और लोग बताते हैं हम इंग्लैंड में रहते हैं वहां भी है, अमेरिका में रहते हैं हमारा उस शहर में उस मोहल्ले में उस नंबर का घर है तो भगवान का भी घर है कह रहा है वो ऐसा लोक है भगवान का नो भाति न चंद्र तारक ने मा विद्युतो भांत कुमी तमेव भाति सर्वम तस्विदम विभा गोलोक में वहां ये सूर्य चंद्रमा ये माइक मेटीरियल नहीं जा सकते भगवान ही सूरज बनते हैं भगवान ही सब कुछ बनते हैं सब भगवान पृथ्वी भी भगवान जैसे श्री कृष्ण को देखकर कर परमहंस पागल हो जाता है ऐसे वहां की पृथ्वी को देखकर भी पागल हो जाता है सब सच्चिदानंद ब्रह्म लोकेशु पर काले मुकोपनष तीन दो छिव्ये ब्रह्मपुर ये स्यौम्यात्मा प्रतिष्ठा मुंडुकोपनिषद सात स्वर्गे लोके प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति तेनोपनिषार नौ असमान लोका दु स्वर्गे लोके सर्वान् का मान आप मृत समयनिषद तीन एक चार ये मंत्र आत्मबोधोपनिषद में भी है एक साथ ये मंत्र पैंगलोपनिषद में भी है चार तीस सदा पश्चन्तु सूर्य तद विष्णु परम पदम गोपाल तापनीयोपनिषद 27 ये अस्कंदोपनिषद ने भी मंत्र है 14 ये त्रिपुरा तापनी उपनिषद ने भी मंत्र है 4 1 सुबालोपनिषद में भी मंत्र है छे सात इंद्र सिंह तापनीयनिषद में भी ये मंत्र है आठ तीन और आपके भागवत में भी बसंती यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया तीन पंद्रह चौदह नयत्र माया कि मुता हरे यत्र सुरा सुराचिता तो नौ दस नरजस्तमश्च न वै विकारो न महां प्रधानम दो दो सत्र भागवत यजम सर्वता चार बारह छत्तीस भागवत रहे हैं भगवान के धाम होता है और गीता तो आप सुनते हैं तद सूर्यो न शाम को न, न पाव का यद गां नाम अर्जुन वहा सूर्य चंद्र ये सब नहीं जाते मेरे लोक में और वहां जाके फिर लौटना नहीं पड़ता वो सबसे ऊपर है गोलोक उसके नीचे है परब्योम लोक और भगवान के जो अवतार हैं उनके लोक हैं और उसके नीचे है ब्रह्म ज्ञानियों का परमहंसों का निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मानंदियों का उसके नीचे है अनंत कोट ब्रह्मांड माया का अधिकार जो माया के एरिया में सबसे ऊपर है सत्य लोक या ब्रह्म लोक जहा तक जाके लौटना पड़ता है आ ब्रह्म भुवनालोका का पुनरावर्तन अर्जुन आठ सोला गीता कर्मणाम पर नामचाद मंगलम ब्रह्म लोक तक तो जाके लौटना पड़ता है ये माई एरिया है तो भगवान के लोक भी है और भी तमाम विचित्र विचित्र बातें भगवान की हैं वो सब फिर बताएंगे बोलिए लाडली लाल की